महाभारत आदि पर्व खांडव दाह पर्व एक विंशत्यधिक द्विशतमो अध्याय युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना तथा उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन वै सम्पाणुआ च इंद्र प्रस्थे बसंतस्तेम जघर राध्यपान शासना धृतराष्ट्रस् राग शांत नवश्य च जी कहते हैं जन्मे राजा धृतराष्ट्र था शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इन्द्र प्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया आश्रित धर्म राज सर्वलोकोपत्सुखम पुण्य लक्षण कर्माण स्वदेह विदेशि न धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे जैसे जीवात्मा कर्मों की फल स्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है स समम धर्म कामार्थान्स से वे भरतर्षभ श्रेनिवात्म समान बंधुन्तिमामान भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नृतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे तेसाम तमुक्ता चितौदेहवता बभौध धर्मा काम चतुर्थय पार्थिव इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल परमाणु मृतमान होकर प्रकट हो, हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे अध्ययताम वेदान प्रयोक्तारम महाध्वरे रक्षित रम शुभान लोकान लेतम जनाधिपम प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोकों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था अधिष्ठानवती लक्ष्मी परायणवती मति वर्धमानो खिलो धर्म तेनाशी पृथ्वीक्षितम राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी भ्रात्र सहित राजा चतुर्भिधिकम प्रयथो वेद महाध्वर जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारो वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है उसी प्रकार अपने आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे तम धोम्यादयो धौम्यादयो विप्रा परिवार जो पदस्थिर बृहस्पति समुख्या प्रजापति मिवा मरा जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं उसी प्रकार आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे धर्मराजे क्षति प्रत्या पूर्ण चंद्रय वाम्यम नेत्राणी हृदय निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद प्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे न तो केवल देव देवे न प्रजा भावे न रे बिरे यदू वन कांतम कर्मणा स प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे न नुक्त न चा सत्यम न सह्यम न चा प्रियम चारुभाषस्य चारुभाषे पार्थ सीमत सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंतीनंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित असत्य असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी स ही सर्वस्वोक हित मात्मे वच चिक महातेजा भरत सत्य भरतश्रेष्ठ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे तथा तो मुदिता सर्वे पांडवा विगतज्वरा अवसन पृथ्वी पाला स्वेजस इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मग्न होकर वहाँ निवास करते थे ततः कतिपया हस्सु कृष्णमब्रवीत उष्णा कृष्ण वर्तनते ग्छा वो प्रति तदनंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कृष्ण बड़ी गर्मी पड़ रही है चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चलें सुहृत जनवृतो तहत मधुसूदन अहम सहाय साढे पुनरे श्या रोचताम ते जनार्दन अहम मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे जनार्दन यदि आपकी रुचि हो तो चलें वासुदेव वाच कुंती मातरम मातर्माप्य रोजते यदयम जले सुहृद जनमृता पार्थ विहरे मम यथा सुखम वासुदेव बोले कुंती नंदन मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहाँ चलकर सुख सुखपूर्वक जल विहार करें वैशंपायनुवाच आमंत्रत धर्मराजम अनुज्ञाप्य च भारत जगम्मत पार्थ गोविंद जनवृत ततः वै सम्पायन जी कहते हैं भारत यह सलाह करके युधिष्ठिर के आज्ञा ले अर्जुन और श्रीकृष्ण सुहृदों के साथ वहाँ गए विहार संप्राप्य संाप्य नाद्रुम अनुतम गृहैरुच्चा वचैर्युक्त पुरंदरपुरपम भक्ष्य भोज्य पेयश्ष रतबद्भरमहातनलगंधेय पार्थो विवेश्तुर तुर्ण रत्नुच्चा वचै शुभ यथोपजोश्चनशी क्रीड यमुना के तट पर वहाँ विहार स्थान था वहाँ पहुँचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियाँ नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गई। वह उत्तम बिहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी वहाँ बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था अंतपुर के स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष भोज्य बहुमुल्य सरस पेय भारत के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे भारत वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे विपुल पयोधरा मदस्खलित गामिण्य चिक्रीट वाम विशाल नितंबो और मनोहर पीन उरोजों वाली वामलोचना वनिताएँ भी यौवन के मद के कारण लगमगाती चाल से चलकर इच्छा इच्छानुसार क्रीड़ाएँ करने लगीं वन हे का काचे जल कांगना काचे यथा योग्यम यथा प्रेते चेक्रीडु पार्थ कृष्ण यव कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगीं द्रौपदी चुभद्रा चा चाशाश्याभरण चायक्षता चा महाराज तेत तस्मोत्कटे महाराज उस समय यौवनमद से युक्त युक्त्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बाँटे काचिद्रहेष्टानृत शुक्रोषुच तथा परा जहसुष्च परा नार्जो जगुश्चान्या वर स्त्रिय वहाँ कुछ श्रेष्ठ स्त्रियॉँ हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगीं कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगी, अन्य बहुत से स्त्रियॉँ ठठाकर हंसने लगी तथा कुछ सुंदरी स्त्रियॉँ गीत गाने लगी। रुधुश्चा परजग्दुश्च परस्परम मंत्रया मास रहस्याल परस्परम कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगीं तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगीं वेणुवीणा मृदंगाण मनोज्ञा तर्व शब्दे न पुयते हर तद्वनम सो महधिमत वहाँ का राजभवन और महान समृद्धशाली वन वीणा वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब और गूंजने लगा तस्में सदावर्तमें गुरुदासनंदनौ समीप जगमतु कंचे दुद्देशम सुमनोहर इस प्रकार जब वहाँ कीला विहार का आनंद में उत्सव चल रहा था उसी समय श्रीकृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए त्र ग्वा महात्मा कृष्ण परपुरंजय महासन राजतस्तौ तो सन्नीसिधतु तत्पूर्व प्रतीताक्रांता च बहूल पार्थ पार्थमाधव राजन वहाँ जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले वे दोनों महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे तत्रोपविष्टौ मुदित तो प्रेष्टे स्विनाव अभ्यागक्षत तथा विप्रो वासुदेव वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्विनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए बृहक्ष प्रतिकास प्रतप्त कनक हरिपिंगो ज्वलश्रु प्रमा समह वे विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचे थे उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी उनके सारे अंग नीले और पीले रंग थे दाढ़ी अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थी तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई थी तरुणादित्य संकाश चीर वास पद्म वे प्रातःकालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जता धारण किए हुए थे उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे उपश्रेष्ठम तुतम कृष्ण भ्रजमानम दजोत्तम अर्जुनो वासुदेव मुत्पत्तू वे तेजस्वी दिजश्रेष्ठ जब टिकट आ गए तब अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए इति श्री महाभारते आदि परवि खांडव दाह ब्राह्मण रूपये नलागमन एक विंशत अधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव पर्व में ब्राह्मण रूपी अग्निदेव के आगमन से संबंध रखने वाला दो अध्याय पूरा हुआ